आत्मा का लक्षण विचार चल रहा था ज्ञाण् आत्मा सीविधा जीवात्मा परेती त्रेष्व सर्व पर एक जीवस्त प्रतिशत भिन्न विघु निध निकार कहते हैं आत्मा निरूपयी ज्ञाधिक श्रीकृत गौरव का लाभ स्वयं बता अधिकरण पदम समय ज्ञान लाभार्थम जो अधिकरण पद प्रयोग किया मतु प्रत्येक प्रयोग न करते हुए अधिकरण शब्दी सीधा प्रयोग जब किया गया है उसका मुख्य लाभ स्वयं बता रहे हैं कि समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रित्व को सिद्ध करना है हमें ज्ञान रूपी आत्मा नहीं है वेदांत के अनुसार या दूसरो के अनुसार ज्ञान प्रवाह क्षणिक विज्ञान प्रवाह का नाम आत्मा होता है बौद्धों में अच्छा ज्ञान प्रवाह भी आत्मा नहीं है ज्ञान ही आत्मा भी नहीं है ज्ञान का अधिकरण आत्मा है इस बात को सिद्ध करने के लिए अधिकरण शब्द प्रयोग करना यहाँ जरूरी है निक्ञान वनात्माती ज्ञान और आत्मा अलग अलग बिल्कुल ज्ञान गुण है आत्मा द्रव्य है जैसे आपका शरीर और आपका शरीर में विद्यमान रूप अपने सा नहीं दोनों उसी प्रकार जैसा रूप और शरीर भिन्न है जैसे ज्ञान और आत्मा भी भिन्न है रूप और शरीर गुण और गुणी है गुण और गुणी रूप गुण है और शरीर गुणी है उसी प्रकार ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है यह बात को स्थापित करने के लिए ही यह अधिकरण शब्द का प्रयोग करना पड़ा <laughs> एक नंबर टिप्पणी में और भी स्पष्ट कर रहे देखिए ज्ञान से अधिकरण ज्ञानाधिकरण तत्व समास होता है अधिकरण शब्द होने से ज्ञानाधिकरण में निरूपितत्व षष्टि अर्थ का मतलब आश्रय निरूपित निरूपित आश्रय का जो तो आधे ही हो गया तो ज्ञान निष्ठ आध्र और समवाय सम्बंधी समवाय सम्बंध आवच्छिन्न ज्ञान ज्ञान निष्ठ आधीता त्मन लक्षण <coughs> समवाय संबंध आवश्चिन्न समवाय संबंध आवच्छिन्न ज्ञान अभी आपने देखा ना व्यवहार अवच्छेद तक जाना चाहिए इसलिए हमने आधेयता का अवच्छेद अवच्छिन्न ज्ञान निष्ठ आधेयता निरूपित आश्रयतावत्व आत्मन लक्षण आत्मा के निश्चित लक्षण बन जाता है इसलिए समवाय संबंध आवच्छिन्न ज्ञानवच्छिन्न ज्ञान निष्ठ ठीक है ना क्योंकि आधार है आत्मा उसमें आधे रहने वाला वस्तु ज्ञान है जैसे ज्ञान में रहेगी आधेयता ठीक है ना सामान्य धर्म जो भी रहने वाला वस्तु उसको आधे कहते हैं ठीक है ठीके? और जिसमें रहता है वो आधार है या या आश्रय अधिकरण है तो आधे होने के नाते ज्ञान में रहेगी आधे आधेयता उस आधेयता का अवच्छेद कौन है ज्ञानत्व है ना इसे संवाय समंदा वच्छन, वच्छन, न्यान आधेता आश्रेता उसी का नाम आत्मा। ये है। ये लक्षण है। सब शब्द का देने से इतनी लंबा काम बन हम था हम लोगों को मतुभ का अर्थ कल्पना करना पड़ता सी में मतुब आया बोलना पड़ेगा अनेक बातें उठती अनेक प्रकार का संशय और अति व्याप्ति भी हो सकता था सबको दूर करने के लिए उन्होंने आज तरह शब्द प्रयोग कर दिया जीवात्मा परमात्मा चेति, तद सर्वज्ञ परमात्मा एक जीवस्तु प्रति शरीरं जो जीवात्मा है यहीं पर रुके थे हम लोग कल वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है शरीर रूपी उपाधि को लेकर के आत्मा में अनेकत्व आ गया यद्यपि स्वयं जीवात्मा कितना है वह परमात्मा से भिन्न ही नहीं, नहीं। शरीर की उपाधि को लेकर के वो भिन्न हो गया अतः जितना शरीर है उतना जीवात्मा हो गए इसे सूर्य एक है लेकिन आपने सैंकड़ों घड़ा रख दो समय पानी भर दो तो क्या होगा जितने घड़े होंगे उतना सूर्य दिखेगा हर एक सूर्य के घड़े घड़े जो घड़े के अंदर विद्यमान जल है उस जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा अतए सैकड़ों सूर्य हो गए लेकिन औपाधिक सूर्य सैकड़ों है बिंबात्मक सूर्य हाँ हा, लेकिन थोड़ा अंथर है यार यहाँ में उस वहां में थोड़ा अंतर यह है कि ये लोग औपाधिक सूर्य को भी यथार्थ माने और वो भेद कभी मिटता नहीं जो वहां पर क्या होता है प्रतिबिंब और बिंब एक हो जाते हैं तब जो उपाधि को तोड़ दो एक घड़ा को तोड़ दिया जल बह गया तो सूर्य कहा गया प्रतिबिंब वाला बिंब एक हो गया ये वेदांत हो जाता है नहीं कहते नहीं नहीं तुम चाहे घड़े को फोड़ो चाहे पानी बह जाए एक बार जो औपाधिकता आ गई है आत्मा में वो औपाधिकता सदा बनी ही रहेगी मोक्ष काल में भी दूध में जल के कण के समान ये उस परमात्मा में जीवात्मा बटन बन के भले रह जाएगा परमात्मा का कोट में लेकिन परमात्मा कभी नहीं होएगा आप भगवान के कोट में बटन बन सकते हो उसके जूते का धागा बन सकते हो कुछ ही हो सकते हो लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते भक्त लोग यही चाहते हम भगवान ना बने भगवान के चरण के धूल बन जाएं, भगवान की माला में फूल की माला पर फूल ना बने कोई बात नहीं उस भगवान के जो है तुलसी का जो माला है उसके ऊपर घूमने वाला घोंगरा बन जाओ तो भी धन्यवाद अपने आप को मानते तो उन भक्तों के अनुकूल दर्शन है ही अद्वैत कभी नहीं होगा सदा द्वैत में रहेंगे भेद कभी मिटता नहीं चाहे वह शरीर भी उपाधि को लेकर के जीवात्मा में भेद आया हुआ है फिर भी वह भेद लेकिन सत्य है यथार्थ है वह नष्ट होने वाला इसलिए लोग भेद को क्या मानते हैं अन्योन्या भाव को नित्य मानते नहीं आए इसलिए पांच प्रकार का भेद को नित्य माना इन लोगों ने जीव ईश्वर जीवेश भिदा, जीव जगतोद जीवा परस्पर भेदश अच्छा, नित्यं भवि जीव और ईश्वर का भेद है जीव और जगत भेद है ईश्वर जगत में भेद है जीवों का परस्पर भी भेद है और जगत के पदार्थों का भेद तो देखते ही है परस्पर बिन हई हाँ। पांचों भेद नित्य होता है यह कभी नष्ट होने वाला नहीं और यही उन लोगों को चाहिए जीव और ईश जीवेश का एक भेद जीवों का परस्पर भेद जीवानाम भेद और जीव जगत भेद जगत और ईश्वर भेद जगत और ईश्वर भेद जगत भेद हाँ। पांच है ना, जीव और ईश्वर एक जीवों का परस्पर में दो जीव और जगत तीन जगत और ईश्वर का भेद चार और जगत के पदार्थों का परस्पर भेद पांच ये पांच भेद इनके अन्य भाव है इसको नित्य माना करते हैं इसे लोग जीवात्मा का परमात्मा का लय हो जाना या एक हो जाना इत्यादि को मोक्ष नहीं माना इक्कीस प्रकार का दुख ध्वंस होने का नाम ही मोक्ष है न्याय दर्शन में इक्कीस प्रकार के दुख होते हैं उन दुखों का नाश ही मोक्ष जीवात्मा का परमात्मा का लय हो जाना एक हो जाना ऐसा नहीं अधिक से कहते हैं, जब इक्कीस प्रकार का दुख का ध्वंस हो जाता है ये जीव जो है ईश्वर उस प्रकार से मिल जाता है ना पानी, पानी, तो पानी तो पानी रहेगा दूध में ऐसे जीव तो जीव ही बन के रहेगा परमात्मा तो इक्कीस प्रकार का दुख कौन सा है स्वयं न्यायुदनी वगैरह अंत में आएगा सबको गिनेंगे और बताएंगे कौन से कौन से दुख होते हैं और उनका ध्वंस कैसे होता है इतना विचार यहां पर्याप्त है भिन्नो परिचर विभू इसे जीवात्मा विभू भी है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है और वह नित्य भी है कल्पित होता तो नित्य होता ना जीवत्व कल्पित नहीं है इसलिए वो नित्य यथार्थ मानता अंतिम द्रविक लक्षण आ रहा है मनस कि सद्भाव कि सदभावे क्या प्रमाण नाव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो प्रमाण हो नहीं सकता यही आज तक किसी ने प्रत्यक्ष रूप ने ईश्वर को देखा ही नहीं जो सर्वज्ञ है जो ईश्वर है उसे कोई नहीं देखा जो सगुण का एक अवतार को देखा है अंश है परमात्मा का जो अंश है इधर राम है कृष्ण है कदम अमुक इतने कलाओं का होता भगत अपने अपने प्रशंसा करते पूर्ण होता पूर्ण अवतार हो ही नहीं सकता पूर्ण ईश्वर का पूर्ण भाव का अवतार तो हो ही नहीं सकता ये पूर्ण रूप पूर्ण जो ब्रह्म ही अवतरित हो जाए एक रूपे बाकी खाली हो जाए। कोई <laughs> नहीं करता तो भक्त में ठीक है जैसे लोग पूर्ण भ्रम ठीक है सगुण से आकार शरीर कोई ब्रह्म करके आरती उतार लेते हैं ठीक है भावना होनी चाहिए अनुचित नहीं है लेकिन उसी में आस्था उस प्रकार हो जाए जगड़ बड़ो भगवान कहते हैं जो जैसी मेरी श्रद्धा करता है उसको वैसे में प्राप्त हो जाता हूँ सगुण कोई पूर्ण मान लोगे तो सगुण में पूर्णता वो होने लग जाएगा लटक जाएंगे बीच में ये सब आंशा अवतारी है अवतार हैं अन्यमी रूप अवतार लेते हैं भगवान वो ईश्वर आपने पूरा सोलह कलाओं से तुम्हें अवतरित हो ही नहीं सकते मानते हैं लेकिन कोई प्रमाण नहीं है भागवत में कहीं नहीं आया कि यह पूरा सोरश कला अवतार है कोई श्लोक नहीं अब भर करते रहो बातल विष्णु का पूर्ण अवतार मान लो फिर महाविष्णु अलग मान लो। लोड़ी पकाना पड़ेगा कुछ ना कुछ ना चल तो फिर महाविष्णु मान लो परमात्मा लेकिन उसका पूर्ण अवतार नहीं हुआ ना पारी पारी तो इसलिए एक कृष्ण में फिर और दूसरा कृष्ण के पास क्यों गया ये भी यदि पूर्ण था है? महाराधा के पास ले गया गर्ग संहिता में जब अर्जुन को ब्राह्मण के संतान का गड़बड़ी हुई द्वारिका में सब कुछ मन की कहानी के बाद लास्ट में द्वारिका में एक ब्राह्मण का सारे बच्चे मर रहे थे ब्राह्मण आकर रोने लगा कृष्ण के दरबार में अर्जुन कहता है मेरे रच्चे वैसे ऐसे कैसे हो सकता है भगवान किसी का अपमान हो रहा है ठीक नहीं है ब्राह्मण को गारंटी देता है मैं जिम्मेदार चिंता मत करो भगवान मन ही मन सोचते जिसके कर्म में है नहीं क्या देगा जिसकी तरह आज अहंकार हो गया ईश्वर से बढ़कर खुद माने लग गया है ठीक है पाठ पढ़ाने के लिए भगवान चुप रहे इसने जो है ब्राह्मण को बचाओ कर गर्भादान करो तुम उसने पत्नी संग गर्भ आदान कर दिया से बहुत बड़ा महल बना दिया कहीं से छेद नहीं और एक स्पेशल विज्ञान ने अपने विज्ञान था उसके पास एयर कंडीशनिंग अंदर फिट कर दिया मस्ती से गर्बणी अंदर थी और ठीक ठाक चल रहा था ठीक नौ महीने पे जो है बच्चा पैदा भी हो गया रोने लगा तो सारी खुशियां होने लगे अब खुशियां हुए तो थोड़ी देर के बाद रोना शुरू हो गया मर गया तो बड़ा चाहिए क्या होगा अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया इधर उधर सब लोगों में बाढ़ वाण छोड़ा और सब इंद्र सब देवता इकट्ठा किए बताओ कहा गया बच्चा है। क्या हमें क्या गया बच्चा है। हार करके आया कृष्णी के पास रोते हुए खड़ा था क्या करवा क्या ऐसे ऐसे हो अच्छा कोई बात है सर मैं तेरे को बच्चा दिला देता हूँ तो लेके गए वर्णन आते बड़ी जा लंबी यात्रा सब लोग पार करके चले गए धोर अंधकार मिला डर गया किस को पकड़ लिया ऐसे से वर्णन आया फिर आगे बड़े भयंकर प्रकाश ही प्रकाश आंख चक्का चौंद आंख बंद कर लिया वो अब उसके बाद अचानक एक जगह पहुंचे जहां भगवान रिश्वत को रोक दिया और अर्जुन चल हम आगे जहा है वो बच्चा जहाँ है ऐसा दिव्य नगरी था वो वो काम पहुंच गए और इतने में वो महाराधा उसके सामने कृष्ण को फटकार दिया एकदम तुम अभी बोलता है हाथ जोड़कर कृष्ण ये जो आपकी विरजा नदी में अनंत ब्रह्मांड में अमुक ब्रह्मांड में अब जो आप हो रहा है वहां अवतार ले आओ में कृष्ण अच्छा हिम्मत तो कैसे हुई हिमान को साथ में ले आया है डांट पड़ी अच्छी तरफ जो अर्जुन को बड़ा घबराहटा जब कृष्ण के डांट पड़ मेरा क्या हो सामने आए तो, तो मैं तो छुट्टी हो जाऊ में कृष्ण का वर्णन है गर्ज सही था पड़ो अब फिर अंत में माफ कर देती है कृष्ण को कहते चलो तो तो तुम किस काम से बता क्या ऐसे घटना हो गए बहुत परेशान था इसलिए हम उसको लाए हैं वो बच्चा है इसको दे दो अच्छा कोई बात वो नहीं कि पहले ज़, ज़, ज़, ज़, गए तो सबको दे दो मातृपाल महाराजा ने कहा ठीक है सबको दे देते हैं कृष्ण ने कहा दे दो तो सबको आठों बच्चे दे दिया ले जाओ अर्जुन तो लौटते पूछता है देवी कौन थी तो तेरे को पटकार अरे माँ माया है महाराधाई कोई छोटी सी राधा थी उसके साथ दिला किया अवतार तो हूं में। मैं जब पूर्ण स्वरूप में रहूंगा तो इसकी हिम्मत के बोलने की है? मैं आंश रहूं ना इस समय उसके बोला बाला वो जो चाहे वो इस तरीके पे प्रमाण है इस तरह के जितने भी अवतार हैं जो भगवान से बातचीत हुई नहीं तो भगवान से बातचीत के नाम दे जो खेल रहे तो खा रहे तो पी रहे ये सब सबसे होता है इसलिए प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं तो साक्षात ईश्वर को कोई देख नहीं सकता इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण ईश्वर का प्रमाण क्योंकि इन इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं ईश्वर को देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भव ए विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य चक्षु देना पड़ा ऐसे चरम चक्षु से तुम ईश्वर को देख लोग जब ब्रह्मांड को देखने की भी योग्यता जिन नामकों को नहीं है वो ईश्वर को देख सकता असंभव परिकल्पना है इसलिए कहते हैं ताव प्रत्यक्षम न प्रमाणम ईश्वर के लिए प्रत्यक्ष तो प्रमाण हो नहीं सकता क्यों निरूप स्पर्श द्रव्य बाह्य प्रत्यक्ष असंभव आगे ना एक तो ईश्वर न रूप है न स्पर्श है ईश्वर में न रूप है न स्पर्श गुण ही नहीं तो गुणी पदार्थों तो को ही हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं निर्गुण नहीं कर सकते इतना ही नहीं बाह्य इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष के लिए वो संभव नहीं है कहते हैं कि परत्म तो प्रत्यक्ष वारणा तत्व आत्म संयोग मानस तत्म प्रत्यक्ष तद तो तो तो तो अभात ना भी ईश्वर मान से मानस प्रत्यक्ष तो परमात्मा का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है इसलिए आत्मा और मन का संयोग से जिस आत्मा का प्रत्यक्ष कर रहे हो वह आत्मा परमात्मा नहीं है जब हम लोग रूप आदि को लेकर के बताया तो ना प्रक्रिया आंग जब खुलता है तो रूप और द्रव्य रूपी दोनों वस्तुओं को विषयों को ले जाता लेकर मन को देता है और मन उसको आत्मा संबंध करता है आत्मा में डालता है तो घटक ज्ञान और घट रूप आदि को ज्ञान उत्पन्न होता है जब इस स्थिति में आत्म स्थ जब हुआ तब उस मन ने जैसे घट को प्रत्यक्ष करता है घटरूप को प्रत्यक्ष आत्मा का भी संबंध हो जाएगा कौन सी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा वो जो आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है वो अपने जीवात्मा का ही प्रत्यक्ष कर पाता है तत्व आत्मन संयोग मानस तत्व जात प्रत्यक्ष मानस तत्त्व आत्मा का ही प्रत्यक्ष हो सकता है आत्मा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते आत्मा को हम मन से प्रत्यक्ष करते हैं तो मन के द्वारा तत्त्व आत्मा तो जिस आत्मा के साथ जिस मन का संयोग हुआ है वह मन उस उसी आत्मा का प्रत्यक्ष करेगा अन्य आत्मा का भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे आपका मन आप भी आत्मा के, के साथ संयोग करके आपके अंदर जब ज्ञान पैदा कर रहा होगा तब आपका मन आपकी ही आत्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है मेरी आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जिस का मन जिस आत्मा के साथ संबंध करता है उसका मन उसी आत्मा का कर प्रत्यक्ष करेगा उसे भिन्न का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता तो परमात्मा का कैसे प्रत्यक्ष कर सकता है असंभव है इसे कहते तब तक आपके अभाव ना पी से मानस प्रत्यक्षम इसलिए परमात्मा का साथ मन का संयोग ही नहीं होता जैसे जीवात्मा का मन के साथ संयोग होता है अतएव यह मन जीवात्मा का प्रत्यक्ष कर सकता है उस प्रकार मन का परमात्मा के साथ संयोग हो नहीं सकता अतएव यह मन के द्वारा मानस प्रत्यक्ष भी परमा परमात्मा का नहीं हो सकता ईश्वरोक्त आगम से ईश्वर उक्त होने के नाते फिर कहेंगे यदि ऐसा है तो ईश्वर मानूंगे क्यों ईश्वर ऐसे क्या प्रमाण प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता बाई प्रत्यक्ष नहीं हो सकता आंतरिक प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष का विषय नहीं है तो अनुमान की तरफ क्योंकि सर पाऊंगा मैं क्योंकि अनुमान के लिए व्याप्ति का आधार है और व्याप्ति के लिए कम से कम से कहीं ना प्रत्यक्ष होना चाहिए ना कहीं न कहीं आप मेरे जैसे मानस में रसोई घर में आपने देखा था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है कहीं तो आपने पहले अनुभव किया व्याप्ति को तो गृह व्याप्ति को अन्यत्र पर्वत आदि आप लागू करके आप कहोगे पर्वतो वन्यमान यदि ईश्वर में भी आप अनुमान करना चाहोगे उस अनुमान का साध्य और हेतु जो भी आप बनाओ वह साध्य और हेतु को कहीं न कहीं प्रतिष्ठा करना पड़ेगा नहीं तो व्याप्ति बनानी पड़ेगी अब अनवय की समझना ही कठिन हो जाएगा इसलिए झंझट पर न पड़ते आगम प्रमाण ले लो कभी आगम प्रमाण भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके यहां वेद नित्य नहीं है ईश्वर ने बोला है इसलिए वेद प्रमाण और वेद बोल रहा है ईश्वर है इसलिए ईश्वर प्रमाण है तो अन्यश्र दोष हो जाएगा वेदों में ईश्वर की चर्चा है इसलिए ईश्वर प्रामाणिक और वेद कैसे प्रामाणिक है क्योंकि ईश्वर ने कहा था इसलिए वेद प्रामाणिक है ईश्वरोक्त वेद प्रामाण्यम वेदे प्रामाण्यता और वेदेश विचारित्व ईश्वे प्रामाण्यम यदि अन्योन्याश्र दोष इसको अन्योन्याश्रय दोष बोलते हैं एक की शुद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा और पहले की शुद्धि के लिए दूसरा दूसरे की शुद्धि के लिए पहला इस तरह से जो परस्पर अपेक्षा हो जाए प्रामाण्यता में उसको अन्योन्याश्रय कहते हैं ईशे वेद प्रामाण्यम वेदे च प्रामाण्यम वेदे च प्रामाण्यम ईश में प्राम्यता के लिए ईश में कौन प्राम वेद प्रामाण्य है और वेद में प्राम कैसे आएगी ईश्वर के उक्त के नाते पहला के लिए दूसरे की अपेक्षा हुई दूसरे की स्थिति के लिए पहले की अपेक्षा हो गई है ना ईश की स्थिति के लिए वेद की अपेक्षा और वेद की स्थिति के लिए ईश्वर की अपेक्षा हो गया ऐसी स्थिति का नाम ही अन्योन्याश दोष तत्सिदो कदम आगमोपी तमाणम चेत उत्तरम न तब एक अनुमान करेंगे अनुमान से ही होगा और उस अनुमान को एक देश में सिद्ध करके व्यापक स्थिति में घटाएंगे जैसे आपने देखा घट रूप छोटा सा होता है संसार में घड़ा बनाया जाता है उसको बनाने वाला कोई ना कोई आदमी है ना कोई ना कोई कर्ता मानना पड़ेगा ये तो टपकने वाला है जैसा घट कोई न कोई कर्ता से जन्य है कार्य होने के नाते उसी प्रकार से इतना बड़ा संसार रूपा जो कार्य है वह भी किसने किसी न किसी कर्ता से जन्य होगा ना वो अनुमान कर रहे हैं क्षित्यंकुरादिकम सकर्तिकम कार्यवात घटवत क्षित्यंकुरादिकम क्षितिमने पृथ्वी इतना विशाल और अंकुर तत्ता भी ले लो ये सारे के सारे कदना हम लोगों के यहां तो बहुत ही प्रसिद्ध है बाहर तो हो या ना हो संसार में या कुछ भी हो जा रहे थे भगवान की इच्छा से भगवान की कृपा अच्छी फसल हो गई ना तो भगवान की कृपा बिगड़ गई तो भी भगवान की कृपा सारे बीज अंकुरित नहीं होते जितना बीज बोते हो सब अंकुरित हो जाते क्या क्यों नहीं हुए वह कहेंगे जीवन के अपना कर्म फलस्वरूप ही जितना होना चाहिए उतने ही हुए लेकिन जीव के कर्मानुसार उतने ही अंकुर होवे अन्य न होवे कौन ने, ने ले रहा है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जीवों के कर्मों के हिसाब किताब रख रहा होगा जिसके मुताबिक जितनी बीज अंकुरित होना चाहिए उतनी ही अंकुर होते हैं अधिक नहीं होते या कम नहीं होते अंकुराधिकम क्षिति मैंने पृथ्वी अंकुर इत्यादि जितने भी संस्कार है जो मनुष्य के अपने हाथों में नहीं है किसी भी चीज का अंकुरित होना हमारे हाथ में नहीं हम बाकी सारी तैयारियां कर सकते हैं अंकुर होने के लिए फिर भी अंकुर ना फूटे तो क्या कर इसलिए वह मानना पड़ेगा वह हमारे हाथ का विषय नहीं हमारे अधीन नहीं है वो ईश्वर आधीन इसलिए क्षिति अंकुर कैसे है शकर्कम मानी कोई न कोई कर्ता से पैदा किया गया है कार्य होने से घट के समान कुछ लोग इसको और स्पष्ट करने के लिए कुड़ाल कर्तिक घटवतल देखते हैं hmm. कुड़ाल कर्तिक कुड़ाल मैंने कुंभ घड़े को बनाने वाला उसको कुड़ाल करते क्षिति कार्यम कर्तजन्यम कार्यवाद घटमान न कर्तृजन्य साधनीय असुमारी कृत तत्र कर्तृत्व तो सिद्ध संक्षेप इसके वह सिद्ध हुआ कोई न कोई कर्ता जरूर होगा अब विचार किया जाए कर्ता कौन होगा कौन किया होगा इस संसार को हम लोग आप लोग तो कर नहीं सकते एक मकान बनाते बनाते दुखी हो जा रहे हैं सारा संसार को कहां से बनाते है असंभव है हम लोग आप लोगों की बस की बात तो है अब रहा कोई भूत प्रेत कद भी नहीं होते तो, तो खुद के लिए शरीर नहीं बना पा रहे है दूसरों के शरीर में बैठकर पानी पी रहा है बेचारा वो भूत प्रेत कहां से संसार को बना पाएगा हैं? भूत प्रेत भी नहीं बना सकते अब देवताओं की बात करोगे वो देवता भी नहीं कर सकते तो केनोपनिष आपने देखा है? है वो इंद्र को बोला तुम्हें कर दे अग्नि को बोले घास को जला वो घास तक नहीं जला पाया सूखा घास तक नहीं जला पाया वो क्या ब्रह्मांड को बना देगा ना अग्नि देवता ना वायु देवता जितने बड़े देवता सब है अभी देवताओं का भी काम तो है ही नहीं फिर रहा कौन बता राक्षस कहां से करें तो शरीर को ही आत्म समझिए रोचन चला गया वो ऐसे लोग संसार को क्या बना पाएंगे लेकिन शरीर को सजाते ही जिंदगी की, की की बिता इन किसी के भी बस की बात नहीं रही नीचे से ऊपर तक चौरासी में से किसी भी योनि में उत्पन्न होने वाला किसी भी जीव का यह सामर्थ्य नहीं है कि वो संसार को निर्माण कर देवे इसलिए तो अस्मदादी कृते तत्र असंभव अस्मदादी में अपने से लेकर के जितने भी है जीव भर में, किसी का भी असामर्थ्य नहीं है तो तो तो नाभि कमल से प्रकट हो गए ना भागवत में था ना जब भगवान के तीसरे तीसरे इसमें है स्कंद में नाभि से प्रकट हो गया और ब्रह्मा जी पर प्रकट दिया गया भगवान संकल्प से प्रकट कर देखते रहे चारों तरफ डर गए अंधकार ही अंधकार भयंकर जल घबरा कर आंख भंग कर ली ये क्या हो रहा है क्या है और वो जल थप थप कर रहा था ना वो समझा इससे वो तप करो बोल रहा है कोई मेरे को फिर वो तप करने जब तप करने लगे तो वो सीधा कमल नाल के अंदर घुस गए अंदर सब ऊपर नीचे गया कुछ तो नहीं समझ में आए फिर चुप चाप बैठे तब तो हृदय के अंदर भगवान प्रकट होकर के की भागवत दिया तब तो उसे समझ में मुझे सृष्टि कैसे करना है इसका मतलब ईश्वर के संकल्प और ईश्वर की प्रेरणा के ना ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते इसलिए योग वासिष्ट में एक जगह बढ़िया सुंदर कथा आता है एक बार ब्रह्मा जी को बड़ा मन ऊपर लिख लिख के लिख लिख के अमुक जीव मरे यू मरे यू मरे यू जी यू मरे यू पैदा हुआ यू हो ऐसा हो गए कहा तक लिखेंगे परेशान हो गए लिखते लिखते लिखते रुक गए जब छोड़ो थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेके जाते अब अब एक शान के लिए बंद हो जाए कितने जीवात्मा में जन्म गड़बड़ जाता है प्रति क्षण लाखों करोड़ों की संख्या में जीवात्मा पैदा हो रहे मनुष्य रूप में नहीं कीटाणु पीटाणु मच्छर मच्छर के क्या क्या पैदा ने देखा है सारा काम तो करते हो छुट्टी लेके बैठ रहा है किनारा हो है, कि है, है पहले से ही है रिटायरमेंट ले रहा है पहले तो सेटायरमेंट ले रहा है क्या करे तो उन्होंने घोषणा कर दी भाई हमें अब ब्रह्मा का पोस्ट खाली हो गया है इसे भर्ती होने के लिए जो जो, जो एलिजिबल है सब आ जाओ तो लाइन बारे आ रहा है ब्रह्मा जी जहाँ बैठे थे उनके सामने से ऊंटों पर बड़े बड़े पेटी लादे हुए जा रहे तो उसने बोले कहा बाबर रुक जाओ थोड़ा बताओ तो तुम कहा जा रहे हो अरे समय नहीं वो तो कहते का पद खाली हो गया है सब क्या पार्सल सब, सब, सब जा रहे वेटिंग लिस्ट में थे सब तो वहां जाएंगे पार्सल खोलेंगे अरे थोड़ा खोल कर दिखाओ तो एक को तो खोला पेटी तो बारह हाथ वाला लंबा चौड़ा ब्रह्म खड़ा हो गया एक ब्रह्म खड़ा चार हाथ वाला था बेचारा तो हमारे ब्रह्मा वो घबरा गया इतना बड़ा ब्रह्मा, वेटिंग लिस्ट में, इसे तो अच्छा मैं कुर्सी में पहले बैठ मैं तो वो भी गया उल्टा दंड भी मिल सकता वो तुरंत भाग गया कुर्सी में बैठे काम करना चाहिए कहने का मतलब है कि वो ब्रह्मा का भी ताकत नहीं है ईश्वर को आपने मर्जी से निर्माण कर दो ब्रह्मा लाइन में, में से पता नहीं कितना ऐसा कर्म करने जो ब्रह्मा बनना चाह रहे हैं कभी तो आप आर वेटिंग लिस्ट में जाओगे मैं तो, तो में तो डाले ही जाएंगे <laughs> <laughs> तो वेदांत पढ़ के ब्रह्मा बनना चाह रहे तो आर एसी में आ जाएगा जो करके ब्रह्मा बनेगा तो वेटिंग लिस्ट में चला जाएंगे <laughs> तो इसीलिए कहने का मतलब है कि ईश्वर के लिए प्रमाण और कोई रास्ता नहीं अनुमान हो सकता है क्षित अंकुराधिकम सकृकम कार्यवाद घटवत अनुमान के द्वारा अस्मदादियों के सामर्थिक अभाव को देखते हुए करते हैं तत्र असंभवाद तत्कर्तृकत्व ना क्षितदि कर्तकत्व संक्षेप कुड़ान मन कुंभकार जो गड़ा बनाने वाला कुड़ाल कर्तिक घट के समान जैसी छोटा सा क्रिया घट भी किसने किसी करता से निर्माण हुआ है तो इतना विशाल संसार भी कोई न कोई करता से निर्माण हुआ होगा और वह कर्ता हम लोगों में से कोई हो नहीं सकता तेवी ईश्वर की सिद्धि हो जाती है मन से किम लक्षण कति में झं मन का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार का है सुखाध्य उपलब्धि साधन इंद्रियम मना तच प्रत्येगा प्रत्येगात्मियत अन परमाणु रूपम नित्यंश क्योंकि जीवात्मानं अनंत ना और प्रत्येक जीवात्मा के साथ एक एक मन होता है जितना जीवात्मा है उतना मन है अनंत जीवात्मा है कि जो अनंत मन और किसी का भी मन हो वह मन का साइज कितना है परमाणु रोपन छोटा सा तेजी से भागता है जितना मोटा होता, होता, जितना भाग धाती होता है उतना उतना भागता हाथी जैसे अरे मन ऐसा है क्षण अमेरिका क्षण भर में जो इंग्लैंड क्षण भर में जहाँ वहां भाग जाता है और पैर में आ जाता है एकदम इधर हाथ में चला जाता है अच्छा मक्खी जहां उड़ के बैठ जाए वहां मन पहुंचता कितना तेजी से भाग इसलिए हनुमान जी कृष्ण मनोजवर्य मनोजवं मनोजब इतना वेग से जाने की सामर्थ्य जो मन का वेद कि सबसे वेगवान संसार में जो है तो मन कारण क्या है उसका पीछे तो छोटा है उससे छोटा कुछ परमाणु रूपम आप देखते दो जो जितना पतला फटफट भाग जाता है जितना मोटे होते चार कदम चलते तो छोटा है परमाणु रूपम नित्यम परमाणु रूप है इतना ही नहीं लेकिन मन विनाशी नहीं है वह वेदांत मन का नाश मानता है मन का नाश करने की कोई जरूरत नहीं है मन की वृत्ति को बदल देना है योग सूत्र कर भी मान उभय प्रवणावृत्ति ऐसा विचित्र नदी है भारत में भी बहता है चीन में भी बहता है विचित्र ऐसी गंगा आपने देखा ही जो दोनों तरफ बह जाए लेकिन एक काला उच्च में बहता नहीं कभी इधर कभी उधर मन का स्वभाव है कभी तो संसार की ओर बैठते रहता है पड़ गया, आ, बस जान में बैठ कभी अंदर हो जाता कभी अध्यात्म में, कभी संसार, दोनों दो बहने वाला है मन की वृत्तियां इसे चित्त वृत्ति डैम लगा दो ये संसार की ओर जा रहे ना पानी इसको डैम लगाते संसार की ओर न जाए वृत्तियां और उधर ऐसा नहर खोद दो कैनाल बना दो कि सदा में बहते रहे आप तो चिंतन करते रहे हम ब्रह्मा से चिंतन सदा करते रहे किसी को भगवान दूसरे शब्दों में कहा भगवान से पूछना अर्जुन ने ये चंचल मन क्या करो चंचल भी मन कृष्णा अभ्यास है न कौन ते वैराग्य नी है अभ्यास वैराग्य सूत्र सूत्र अभ्यास और कुछ नहीं नहर खोदना वैराग्य को तो मतलब बांध बांधते संसार के प्रति वैराग्य हो गया मतलब के संसार के प्रति वृत नहीं जा रही है वैराग्य और कुछ नहीं बांध बांध भी बह जाए हमारे यहाँ जैसे हो रहा है ऐसा कच्चा वैराग्य रहेगा तो बह जब कच्चा वैराग्य में तो यही होता है कही तो यहाँ आते संस लेने के बाद अगला ही दिन शादी भी कर लेते हैं तो प्रभाव शिवरात्रि का दिन संन्यास प्रतिपदा का दिन भंडारा हुआ दिन शादी करके मौर्य तृत्या पहुंच गया ऐसी दुनिया हमने देखी तब तो एक रात भी नहीं टिका हमारे यहाँ तो एक महीने से तो ऊपर टिक गया तो ये समस्या है मन का वृत्तियों की समस्या मन का नाश मानना कोई जरूरी नहीं है तो वेदांत में तो मन उत्पन्न होता है तो नाश मानो कोई दिक्कत नहीं है परमाणु रूप होने के नाते कहते नित्यम च नाश ना होते भी मोक्ष हो सकता क्यों वृत्ति बदल तो ऐसा तो मन का लक्षण क्या है सुखादी उपलब्ध साधनम सुखा सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न पुण्य पाप अपना संस्कार सब अपने को दिखाई देता है ना इन सब की उपलब्धि मैंने साक्षात्कार का साधन भूता जो भीतर में रहने वाला इंद्रिय विशेष का नाम मन सुखादी उपलब्धि देखिए न्याय में उपलब्धि नामा साक्षात्कार उपलब्धि कहते हैं साक्षात्कार नहीं उपलब्धि कहते हैं तथा सुख दुखादि साक्षात्कार सती इंद्रियम मनसोलक्षण न्याय भोजन में साफ लिख रहे देखिए सुख दुख आदि जितने भी आपता में अनुभव होने वाले गुणों का साक्षात्कार के प्रति कारण और इंद्रिय ऐसे वस्तु का नाम द्रव्य का नाम मन आ गया ना मात्रोक्तो इंद्रियव लक्षण करते इंद्रियम मन इतना लक्षण करते दो इंद्रियम मन तो चक्षुरादि भी इंद्रिया है लक्षण इंद्रियव मात्रोक्तो चक्षुरादावधि व्याप्ति ही अतः सुखादि साक्षात्कार कारणत्व विशेषणम् इसे सुखादि साक्षात्कार ये विशेषण है और चक्षुवादी क्या है रूप साक्षात्कार के प्रति कारण चक्षु शब्द साक्षात्कार के प्रति कारण श्रोत्र गंध साक्षात्कार के प्रति कारण ग्राण, रस साक्षात्कार के प्रति कारण है वसनेश साक्षात्कार के प्रति कारण है लेकिन सुख साक्षात्कार के प्रति इन पांचों ज्ञान इंद्रियों में से कोई भी ज्ञान इंद्रिय कारण नहीं है अतएव सुखाद साक्षात्कार कहने से इन पंच बाह्य ज्ञान इंद्रियो में अति व्याप्ति निवृत्त हो जाएगा और मन में ही लक्षण जाएगा क्योंकि मन ही एक ऐसा वस्तु है जो सुखादियों का हमें साक्षात्कार कराता है अतः सुखाद साक्षात्कार विशेषण है अनुपादा चलो फिर इंद्रियव हटाई दो क्या जरूरत है उसको रखने पर अति व्याप्ति हो रहा था इसलिए उसको हटाई दीजिए लक्षण इतना ही बनाइएगा साक्षात्कार मनसा लक्षणम वो लक्षण रूपी विशेष अंश था ना उसको हटा केवल विशेषण अंश को लक्षण बना के रख लीजिए तो क्या होगा विशेष अनुपादाने विशेषी अंश को ग्रहण नहीं करेंगे तो आत्मनी अति व्याप्ति साथ आत्मा में अति व्याप्ति हो जाए क्योंकि सुखो दुख्या साक्षातरता हो रहे हैं आपको आत्मा में हो रहे हैं कि ये होते ही आत्मा में और आत्मा में होने से इनके साक्षात कार्य के प्रति कारण कौन हो जाएगा आत्मा क्योंकि मन ने जो है आत्मा में संयोग दिया आत्मा के साथ संयोग किया तब इस आत्मा में सुखाड़ी उत्पन्न हो करके अनुभव होते हैं इस अतएवी की अनुभूति यदि होना ही है उसके जैसा मन कारण है आत्मा भी तो कारण सुख सुखारी साक्षात्कार के प्रति कारण इतना ही मैं लक्षण कर देता हूं तो लक्षण कहा चला जाएगा आत्मा में सत्य व्याप्ति वारण करने के लिए समझा रहे हैं। तो प्रति आत्मन सुखाधिक तो कोई दिक्कत नहीं उसने क्या समस्या आपको मन को आत्मा मानते ही नहीं है चारवाक में तो सबसे पहला जो चारवाक है वो शरीर ही आत्मा है और कैसे शरीर आत्मा हो जाएगा चेतन से कहां से आ जाएगी कहते हैं उसी प्रकार से चेत्र आ जाती है जैसे आप ताम्बुल खाते में पान पान हरा रंग का पत्ता होता सफेद रंग का चुना होता है लाल रंग की सुपारी रंग देखते हुए बना बिल्कुल लाल पेस्ट पैदा पे हो जाता है एक रंग का स्पेशल पेस्ट पैदा पे होता है उसी प्रकार से शरीर रूपी आत्मान जब ये जो पृथ्वी चल तेज भाई चार ही भूत होते चारों भूत मिल जाते हैं जैसे पैदा तो तो हो जाता है जैसे पान वगैरह एक विलक्षणता पैदा हो जाता है उसी प्रकार से चार भूत पंचभूत होता है ना उन चार भूतों का मिल करके एक चेतनता शरीर में अपने आप प्रकट हो गया उस चेतनता से इस शरीर में सूर्य का अनुभव हो जाता है तभी आत्मा कौन है उनके उसमें अति व्याप्ती हो गया मन आत्मा में अति व्याप्ति का मतलब वाली चार वाक आते हैं, वो गते नहीं, नहीं भाई शरीर तो नहीं जब शरीर सोया रहता है तो मच्छर को पैसे मार देते हैं फिर तो आत्मा तो सो गया शरीर सोया मतलब आत्मा सो गया जब आत्मा सो गया तो मैं मच्छर को कैसे मार दिया सोते-सोते मार <laughs> तो कौन काम कर रहा था तब वो अक्ल लगा चार के थोड़े बुद्धि खुली जैसे वो समझ में आई नहीं इंद्रियां आत्मा वो हाथ मारा ना हाथ एक इंद्रिय है वो इंद्रिय जगाता हस्त्र इंद्रिय जगाता उसने मच्छर को फट मारा है तीसरे आत्मा है बोला शरीर से बढ़कर है इंद्रियों को आत्मा मानो कर्म कर्मेंद्रिया भी आत्मा मान लो ताकि वो इंद्र मारेगा ना तब वो जगह रहेगा सोते वक्त वो काम कर देता है ये ठीक है उससे भी सुधारते हो कभी कर्म कर्मेंद्रिया तेरी आत्मा हो तो आप बेड में कौन लघुसंगा कर लेता बिस्तर में बच्चे लघुसंगा कैसे कर जाएंगे लघुसंगा हो जाता है गड़बड़ हो जाता है इसका मतलब है कर्मेंद्रीय आत्मा नहीं ज्ञान इंद्रिया आत्मा माननी पड़ेगी थोड़ा और सुधार आएगा ज्ञान इंद्रिया तो पांच है बोलेगा मैं इतने में कान बोलेगा मैं देखूंगा इतने दोनों इंद्रिया झगड़ते रह जाएंगे दोनों आत्मा है ना फिर पांच आत्मा है अब एक में पांच आत्मा हो आपस में लड़ जाए और एक जाऊंगा मैं, मैं बैठूंगा जो आत्मा में लड़ाई हो जाए इसे कहते हैं ज्ञान इंद्रिया आत्मा मत मानो मन को आत्मा मानो इस तरह से बढ़ते गए ये सब चार वाक उनको सुधार वादार वाकहते हैं फिर कहेंगे इन सब, सब आत्मा। के चंचला है चंचला चपला माया अमर कोश ने भी कहा है। तब का जो क्षणिक विज्ञानी आत्मा इसलिए धारा प्रवाह प्रवास बौद्ध इस तरह से आत्मा के चिंतन की प्रक्रिया है वो उत्तर बढ़ते जाता है इन सभी को एक मानना है में सुखानुभूति हो जो शरीर आत्म हो जो आत्मा हो चाहे विज्ञान आत्मा हो पृथक आत्मा नाम का द्रव्य मान लो आप उसी में सुख का अनुभव सुखादी अनुभूति के प्रति सुखादी का कारण है आत्मा वो कारण होने के नाते यदि आप लक्षण इतने करते हैं सुखाद्य प्रति साधन मन तो लक्षण चला जाएगा आत्मा में इसलिए आपको कहना पड़ेगा इंद्रियत्व अब तब आत्मा इंद्रियत्व नहीं है आत्मा तो इंद्रियत्व का लक्षण क्या है बहुत पहले पढ़ा था विरला टीका था इंद्रियत्व का लक्षण हमने विरला टीका में दिखाया था लंबा लक्षण बनाया शब्द विशेष गुण दिया था ना इंद्रिय का लक्षण कोई रटा नहीं थोड़ा करेंगे थोड़ा थोड़ा टाइट करना पड़ेगा नहीं नहीं तो करें तो करेंगे आगे गुणों लक्षण पूरा करके पूरा होने जा रहा है अंतिम द्रव्य का लक्षण आप पढ़ रहे हैं इसके बाद गुणों का लक्षण आरंभ होगा गुणों का लक्षण आरम्भ होना है पृष्ठ संख्या आठ में इंद्रिय का लक्षण विरला में बताया शब्देत्र विशेष गुण अनाश्रयत्व सती ज्ञान कारण मन संयोगा आश्रयत्व लक्षण बनाया था वहां पे तो जो जो आपको लिखाया है जो जो लक्षण पुस्तक में है चाहे मैंने प्रकृति से बताया हूँ चाहे बिरला से बताया हूँ चाहे न्याय बोधनी में है सब सुना जाएगा कंटस्थ करके जो सुनाएंगे वही आगे पाठ में बैठेंगे ऐसे होना कर, पड़ेगा उसके बाद पाठ बंद जब तक वहां तक का कंटस्थ नहीं सुनायेंगे आगे पाठ बुढ़ाएंगे पाठ है सुनाते रहूंगा कोई सीताराम की विवाह कथा थोड़ी चल रही है। <laughs> <laughs> तो दर्शन शास्त्र व्याकरण है अब कुछ कंटस्ट नहीं रहेगा तो, तो वैसे ट्रेन भी हमारे भारत का आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जो स्टेशन पहुंचते पहुंचते इंजन भी नहीं पहुंचा डिब्बे भी पीछे पीछे टूटते जाए फायदा जाए हमारे भारत देश का तो सबसे बढ़िया ट्रेन की व्यवस्था है नहीं विश्व का सबसे घटिया व्यवस्था फिर भी आज तक तो सारे डिब्बे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं नहीं पहुंचते है। देखिए ट्रेन चलते चलते एक डिब्बा बीच छूट जाए है फिर आगे थोड़ा आगे भी तो बहुत डिब्बा छूट गया करते करते करते इंजन भी ना पहुंचे दिल्ली, भी फायदा क्या है? ऐसे ट्रेन में जाने का वैसे आप आगे पढ़ते जा रहे पीछे का स्व होते जा रहा है यहाँ सब भूलते जा रहे तो फायदा क्या, क्या तैयारी करनी पड़ेगी अच्छा तो इंद्रिय रूप विशेष उपादानीलिए ग्रहण करना ही पड़ेगा इस प्रकार से मन का जो लक्षण है हैव्यों का लक्षण समाप्त होगा उनकी परीक्षा भी अत किंचित आधार पर आपने विचारों को न्याय बोधन को मुख्य रूप पूरा कर दिए है नव द्रव्य का लक्षण का एक एक दर्व का सामान्य लक्षण आप लोग सुनाइएगा एक एक करके पृथ्वी का लक्षण क्या है बोलो पृथ्वी का लक्षण क्या न्यायोधि समवाय संबंधे नंध समिकरण साक्षाद व्याप्त जाति मत पृथ्वी लक्षण हाँ साक्षात शब्द देना चाहिए तो हमने कॉपी में लिख दिया है साक्षात शब्द नहीं देंगे तो घटा व्याप्ती होगा हाँ बुक में भी नहीं है जोड़ना पड़ेगा साक्षात व्याप्ती जाति नहीं तो परंपरा व्यापी जो जाति होगा द्रवित्व का उसको लेकर के दोष हो जाएगा वालक्षण का तो गंध समवाय समेना गंध समन आदि करना साक्षात् लक्षणम् लक्षणम् द्रव्य साक्षाव्या पृथ्वी एवं जलसपर्श सरण द्रव्य साक्षाद्यालय तेजस किश तेज गांग द्रव्य साक्षाद्याति तेजस लक्षण वा लक्षणिमानिक समवायसिष स्पर्श सामना दव्यक्षाद्याति वाला लक्षण आकाश से कि लक्षण संवाय संबंध देना, शब्द समान द्रव्य के साथ साथ मतम आकाशणम यदि भी आकाश में जाति नहीं है इसलिए इसको न कहना जरूरत नहीं पड़ता है किंतु इतना ही कह सकते हैं आप समवाय संबंध आवचन शब्द शब्दाधिकरण शब्द आश्रयत्तम आकाश संल का लक्षण क्या समान अधिकरण शब्द आएगा समवायस व्यवहार साधारण कारण कालक्षण समवायसबंधे व्यवहार साधारण कारण दिशस दिशा लक्षण समवायसबंधवच्छन ज्ञानता ज्ञानवन ज्ञाध्यनेत आश्रयत्म आत्मन लक्षण सुखाद साक्षात्कार सी इंद्रिव मनस लक्षण लक्षणं लक्षण